श्री चैतन्य चरतावली विश्व रूप का गृह त्याग धन्या खो महात्मा मुनिया सत्य सम्मता जितात्मा महाभाग महाभागा ये शाम नस्त प्रिया प्रिय वे सत्य की उपासना करने वाले जितात्मा महाभाग महात्मा मुनिगण धन्य है जिन्हें न तो किसी से अनुराग है और न किसी से द्वेष जो सभी प्राणियों में समान भाव रखकर सभी को सम दृष्टि से देखते हैं बंधन का हेतु ममत्व है ममत्व का संबंध मन से है जिसने मन से ममत्व को निकाल दिया वह तो नित्य मुक्त ही है उसके लिए न कोई अपना है न पराया वह तो अनेक रूपों में एक ही आत्मा को चारों ओर देखता है फिर वह संकुचित सीमा में अपने को आबद्ध नहीं रख सकता विश्व रूप ने निश्चय कर लिया कि मुझे इस गृह को त्याग देना चाहिए जहाँ पर माता पिता ही मुझे अपना समझते हैं जहाँ नित्य प्रतिभा भाति भात के संसारी प्ररोपणों के आने की संभावना है ऐसी जगह अब अधिक दिन ठहरना ठीक नहीं है ऐसा निश्चय कर लेन, लेने पर एक दिन इन्होंने अपनी माता की माता को एक पुस्तक देते हुए कहा माँ यह पुस्तक निमाई के लिए है जब वह बड़ा हो तो इस पुस्तक को उसे दे देना भूल मत जाना माता ने सरलता के साथ उत्तर दिया तब तक तू कहीं चला जाएगा थोड़े ही मैं भूल जाऊं तो तू तो न भूलेगा तू ही इसे अपने हाथ से उसे देना और पढ़ाना तू भी तो अब पंडित बन गया है निमाई तुझसे ही पढ़ा करेगा विश्वरूप ने मानसिक भावों को छिपाते हुए कहा ठीक है मैं रहा तो दे ही दूंगा किंतु तू भी इस बात को याद रखना भोली भाली माता को क्या पता कि मेरा अब दो दो ही चार दिन दो चार दिन दिन का मेहमान है के बाद फिर इसकी मनमोहनी सूरत हम लोगों को कभी भी देखने को न मिल सकेगी माता अपने काम धंधे में लग गई जाड़े का समय है खूब कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है सभी प्राणी जाड़े के मारे गुड़गुड़ी मारे रात्रि में सो रहे हैं चारों ओर निरवता का साम्राज्य है कहीं भी कुलाहल सुनाई नहीं पड़ता सर्वत्र स्तब्धता छाई हुई है ऐसे समय विश्व रूप को निद्रा कहा वे तो भविष्य जीवन को महान बनाने के उहापोह में लगे हुए हैं। घर में एक बार दृष्टि डाली एक और माता सो रही है उसके पास ही चुपचाप निमाई आंख बंद किए हुए शयन कर रहे हैं मिस्र ये दूसरी ओर रजाई ओढ़े खाट पर सो रहे हैं विश्वरूप ने एक बार खूब ध्यान से पिता की ओर देखा सिर के बाल पके हुए थे मुंह पर झुरियां पड़ी हुई थी हमेशा गृहस्थी की चिंता करते रहने से उनका स्वभाव ही चिंता में बन गया था सोते समय भी मानो वे किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं निर्धन वृद्ध के चेहरे की ओर देखकर एक बार तो विश्व अपने निश्चय से विचलित हुए उनके मन में भाव आया पिता वृद्ध हैं आजीविका का कोई निश्चित प्रबंध नहीं निमाय अभी निरा बालक ही है घर का काम कैसे चलेगा किंतु थोड़े ही देर बाद वे सोचने लगे अरे मैं यह क्या सोच रहा हूँ जिसने इस चराचर विश्व की रचना की है जो सभी के भरण पोषण का पहले से ही प्रबंध कर देता है उसके कर्ता न मानकर मैं अपने में करता पड़े का आरोप क्यों कर रहा हूँ वृत्ति तो सबकी वही चल है मनुष्य तो निमित्त मात्र है विश्वम्भर ही सबका पालन करते हैं मुझे अपने सत्संकल्प से विचलित न होना चाहिए यह सोचकर उन्होंने सोती हुई माता को मन ही मन प्रणाम किया छोटे भाई को एक बार प्रेम पूर्वक देखा और धीरे से घर से निकल पड़े संकेत के अनुसार लोकनाथ उन्हें गंगा तट पर तैयार बैठे मिले दोनों एक दूसरे को देख अत्यंत ही प्रसन्न हुए अब उन्हें यह चिंता हुई कि रात्रि में गंगा पार किस प्रकार जा सकते हैं अब बहुत ही शीघ्र प्रातः काल होने वाला है इधर उधर कहीं जाएंगे तो पहचाने जाने पर पकड़े जाएंगे। इसलिए गंगा पार जाए बिना क्षेम नहीं है उस समय नाव का मिलना कठिन था दोनों ही युवक निर्भिक थे जीवन का मोह तो उन्हें था ही नहीं मनुष्य इस जीवन रक्षा के लिए साहस के काम करने से डर सकर, डरा करता है जिसने जीवन की उपेक्षा कर दी है जिसने अपने शीश को उतार कर हथेली पर रख लिया है वह संसार में जो भी चाहे कर सकता है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं असंभव तो उसके शब्द कोश में रहता ही नहीं ये दोनों युवक भी भगवान का नाम लेकर पतित पावनी कलिमल हारिणी भगवती भागीरथी की गोद में बिना शंका के कूद पड़े मानो आज वे जलते ही भव दावाग्नि से निकलकर कर जगत जननी माँ जाह्नवी की सुशीतल क्रोड़ में शाश्वत शांति के निवित्त सदा के लिए प्रवेश करते हों गंगा जी के किनारे रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी खूब तैरना जानते हैं फिर ये तो युवक थे और तैरने में प्रवीण थे सामान इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं इसलिए निर्विघ्न गंगा पार हो गए जाड़े का समय था शरीर के सभी वस्त्र भींग गए थे किंतु इन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं था शीतोष्णादि द्वंद्व तो तभी तक बांधा पहुँचा सकते हैं जब तक कि शरीर में ममत्व होता है शरीर से ममत्व कम हो जाने पर मनुष्य द्वंदों की वेदना से ऊंचा उड़ जाता है तभी वह निर्द्वंद हो सकता है विश्वरूप निर्द्वंद हो चुके थे वे गीले ही वस्त्रों से आगे बढ़े चले गए इसके पश्चात विश्व रूप जी का कोई निश्चित नहीं मिलता। पीछे से यही पता चला कि इन्होंने किसी अरण्य नामक सन्यासी से सन्यास सन्यास ग्रहण कर लिया और इनके सन्यास का नाम हुआ शंकरारण्य इनके सन्यासी हो जाने पर लोकनाथ ने इनसे सन्यास लिया दो वर्षों तक ये भारत के अनेक तीर्थों में भ्रमण करते रहे अंत में महाराष्ट्र के परम प्रसिद्ध तीर्थ पंडरपुर में इन्होंने श्री विठल नाथ जी के क्षेत्र में अपना यह पांच भौतिक शरीर त्याग कर दिया देह त्याग के पूर्व इन्होंने अपना स्वकीय तेज श्री माधवेन्द्रपुरी के आश्रम में उनके परम प्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरी को प्रदान कर दिया था उन्हें से वह तेज नित्यानंद के पास आया इसीलिए नित्यानंद को बलराम या शेष का अवतार मानते हैं इस प्रसंग को पाठक आगे समझेंगे इधर प्रातः काल हुआ विश्वजी ने देखा विश्वरूप सैया पर नहीं है इतने सवेरे पिता से पहले वे उठकर कहीं नहीं जाते थे पिता को एकदम शंका हो गई उन्होंने सैया के समीप जाकर देखा पहले तो सोचा गंगा स्नान के लिए चला गया होगा किंतु जलपात्र और धोती तो ज्यों की त्यों रखी है थोड़ी देर तक वे चुप रहे फिर उनसे नहीं रह गया उन्होंने यह बात शचि देवी से कही शची देवी भी सोच में पड़ गए निमाई भी उठ बैठा देवी ने कहा बेलपोखरा के पिता गएर चक्रवर्ती का घर बेलपोखरा पोखरा मोहल्ले में ही था विश्व लोकनाथ से शास्त्र विचार करने बौधा वही चले जाते थे लोकनाथ के पास चला गया होगा मिश्र जी जल्दी से चक्रवर्ती महाशय के घर गए वहां जाकर देखा कि लोकनाथ भी नहीं है सभी समझ गए दोनों परिवार के लोग शोक सागर में मग्न हो गए शचि देवी दौड़ी दौड़ी अद्वैताचार्य के यहाँ गई वहाँ भी विश्वरूप का कुछ पता नहीं था क्षण भर में यह बात सर्वत्र फैल गई कि विश्वरूप घर छोड़कर चले गए चारों ओर से मिश्र जी के स्नेह ही उनके घर आने लगे लोगों की भीड़ लग गई अद्वैताचार्य भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ आ गए सभी भांति भांति की कल्पनाएं करने लगे कुछ भक्त कहने लगे अब घोर कलयुग आ गया साधु ब्राह्मणों का मान नहीं रहा वैष्णवों को सर्वत्र अपमानित होना पड़ता है धर्म कर्म सभी लोप हो गए अब यह संसार भले आदमियों के रहने योग्य नहीं रहा हमें भी सर्वस्व छोड़कर विश्व के ही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए कुछ कहते भाई विश्व रूप को हम इतना निष्ठुर नहीं समझते थे उसने अपने छोटे भाई का भी तनिक मोह नहीं किया जी की की की आंखों से से अश्रुओं धारा बह रही थी। वे वे मुख से कुछ भी नहीं कहते थे। थे। नीचे दृष्टि बराबर भूमि ओर ताक रहे मानो उन्हें संदेह हो गया था कि इस भूमि ने ही मेरे प्राण प्यारे पुत्र को अपने में छिपा लिया है उनके धसे हुए कपोल और शिकड़ी हुई खाल के ऊपर से अश्रुबिंदु बह बह कर पृथ्वी में गिरते जाते थे और वे उसी समय पृथ्वी में विलीन होते जाते थे इससे उनका संदेह और भी बढ़ता जाता था कि जो पृथ्वी बराबर इन असरों को अपने में छिपाते जाती है उसने ही जरूर मेरे बेटे विश्व को छिपा लिया है उनकी दृष्टि ऊपर उठती ही नहीं थी लोग परस्पर में क्या बातें कर रहे हैं इसका उन्हें कुछ भी पता नहीं था उनके साथी संबंधी उन्हें भांति भांति से समझाते किंतु वे किसी की भी बात का का नहीं देते थे। इधर देवी के के रुदन रुदन को सुनकर पत्थर भी पसीजने लगे। माता जोर-जोर से दहाड़ मारकर कर रही थी। के गुणों बखान करते करते माता जिस प्रकार गौ अपने बच्चे के लिए आतुरता से नंबाती है उसी प्रकार शचि देवी उच्च स्वर से विलाप कर रही थी वे बार बार कहती बेटा इस बूढ़ी को अधजलि छोड़ छोड़कर चला गया यदि मेरा और अपने बूढ़े बाप का कुछ ख्याल न किया हो तो न सही इस अपने छोटे भाई की ओर भी तूने नहीं देखा यह तो तेरे बिना क्षण नहीं रह सकेगा विश्वरूप मैं नहीं जानती थी कि तू इतना निर्दयी भी कभी बन सकेगा माता के विलाप को सुनकर निवाई भी जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते वे एकदम बेहोश हो गए वियोग का स्मरण करके तथा माता पिता के दुख को देखकर कर निमाई मूर्खित हो गए उनका संपूर्ण शरीर संज्ञा हो गया आसपास की स्त्रियों ने जल्दी से निमाई को उठाया, उनके मुख में जल डाला और उन्हें सचेत करने के लिए भांति भांति की चेष्टाएं करने लगी स्त्रियां सची देवी को समझा रही थी सचि अब रोने से क्या होगा धैर्य धारण करो तुम्हारे पुत्र ने कोई बुरा काम तो किया ही नहीं तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ियों को उसने तार दिया भगवान की भक्ति से बढ़कर और क्या है अब इस निमाई को ही देखकर धैर्य धारण करो देख तेरे रुदन से यह बेहोश हो गया है इसका ख्याल करके तू रोना बंद कर दे माता ने कुछ कुछ धैर्य धारण किया निमाई को धीरे धीरे चेतना होने लगी वे थोड़ी ही देर में प्रकृतिस्थ हो गए अपने आंसुओं को पोछ आप माता से बोले माँ जद्दा चले गए तो कोई चिंता नहीं मैं तुम लोगों की बड़ा होकर सेवा शुश्रूषा करूंगा आप लोग धैर्य धारण करें लोग मिश्र जी से कह रहे थे हम उत्तर की ओर जाते हैं चार आदमियों को दक्षिण की ओर भेजो लोकनाथ के पिता दो चार आदमियों को लेकर गंगा पार जाए अभी दो चार कोसी तो पहुँचे होंगे हम उन्हें जल्दी ही लौटा लावेंगे इन सब लोगों की बातें सुनकर ऊपर दृष्टि उठाकर मिश्र जी ने साहस के साथ कहा अब भाई कहीं जाने से क्या लाभ विश्वरूप बालक तो है ही नहीं यदि उसकी ऐसी ही इच्छा है तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करे यदि उसे संन्यास में ही सुख है तो वह सन्यासी ही बनकर रहे आप सब लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि वह सन्यासी होकर अपने धर्म को यथा रीति पालन करता रहे और फिर लौट घर में न आवे पिता के ऐसे साहसपूर्ण वचनों को सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ सभी इसी संबंध की बातें करते हुए सुखपूर्वक घर लौट आए माता पिता ने धैर्य तो धारण किया किंतु उनके हृदय में सर्वगुण संपन्न पुत्र के वियोग के कारण एक गहरा सा घाव हो गया जो अंतर तक बना रहा विश्वजी तो एक ही घाव को लेकर इस संसार से विदा हो गए किंतु वृद्धा शचि के तो आगे चलकर एक और भी बड़ा भारी घाव हुआ था जिसकी मीठी मीठी वेदना का रसास्वादन करते हुए स्मरण मात्र से छाती फटने लगती है जगत जन्य सीता जी जब अपने प्राणनाथ श्री रामचंद्र जी के वियोग से अत्यंत ही व्यतीत हो उठी और उनकी वेदना असह्य हो गई तब उन्होंने रोते रोते बड़े ही मार्मिक वाणी में हनुमान जी से ये वचन कहे थे प्रियावेद दुखम अप्रियाम भ्रवेद ताभ्याम हितयुजते नमस्तेषा महात्मना विजितात्मा सत्यवादी महात्मा धन्य है जिन्हें प्रिय की प्राप्ति में न तो सुख होता है और न अप्रिय की प्राप्ति में अधिक दुख व्यथा हो सकती है जिनकी वृत्ति सुख दुख में समान रहती है ऐसे महात्माओं के चरणों में बार बार प्रणाम है